क्ष ओ भूर्भुव स्व तत्स भेवस्य धीमहे धियों न्योदया साय कालीन बेला में उपस्थित बहुत मान व सम्मान के योग्य पूज्य आचार्य आयुष मास की समस्त पदाधिकारीगण संचालन कर रहे पुरोहित हमारे साथ भ्रमण के लिए आए हुए विद्वान ब्रह्मचारी कर्मचारीगण मातृशक्ति धर्म प्रेम सत्य जो त्यागी होता है वो दुखी होता है जो त्यागी होता है वो दुखी होता है और जो ज्यादा त्यागी होता है वो ज्यादा दुखी होता है और महात्यागी महा दुखी मैं गलत बोल रहा हूँ या ठीक बोल रहा हूँ क्यों जी? गलत ही बोल रहा है जो त्यागी वो दुखी जो अधिक त्यागी वो अधिक दुखी और महात्यागी महा दुखी गलत बोल रहा है। और आयुष्मान के मन से गलत हो मैं नहीं चाहूंगा लेकिन आपको सहमत करवाना तो यहां बैठाया है तो सहमत करवाऊंगा एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया और परमात्मा के पास जाकर के उसने अरुण विनय की प्रार्थना की कि महाराज आप बहुत त्यागी हैं और मैं दुखी हूं कृपया मुझे ऐसा उपदेश दें जिससे मेरा दुख दूर हो जाए महात्मा ने जब उसकी बात सुनी तो अनसुनी कर दी ध्यान भी नहीं दिया उस व्यक्ति ने देखा कि महात्मा नजर तक नहीं मेरी तरफ कर रहे तो दोबारा प्रार्थना उन्होंने की और जब प्रार्थना की तो वही बात दोहराई कि महाराज आप बहुत बड़े त्यागी हैं कृपया तो आप मुझे उपदेश दिये और मैं बहुत दुखी हूँ दूसरी बार भी महात्मा के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी उसने तीसरी बार इस व्यक्ति ने पुनः प्रार्थना की कि महाराज आप बहुत महात्यागी हैं और मैं दुखी हूँ कृपया उपदेश दें जब तीसरी बार महात्मा को उस व्यक्ति ने मनु में विने प्रार्थना की तो महात्मा का मौन टूटा और मौन टूटने के बाद तो महात्मा की वाणी से निकला क्या कहने लगे अरे तो मुझे गाड़ी देकर के उपदेश लेना चाहता है व्यक्ति अपने दुख को तो भूल गया और एक आश्चर्य में भर गया कि मैं इस महात्मा की प्रशंसा कर रहा हूँ इसको तो त्यागी कहा बड़ा त्यागी कहा और महात्यागी कह दिया और ये कह रही कि गाली देकर के मेरे से उपदेश लेना चाहते हैं कहने लगे महाराज उपदेश की तो बात बात में देखेंगे पहले ये बताओ कि मैंने आपको गाली कब दी कहने लगा के पदले ये बता कि दुखी तू है या मैं क्यूँ कहने लगे महाराज दुखी तो मैं ही हूं तो कहने लगा कि सुनो दुखी कौन होता है कहने लगे जिसने त्याग कर दिया है वो दुखी है और किसका त्याग कर दिया है जिसने ईश्वर को त्याग दिया जिसने वेद को त्याग दिया जिसने धर्म को त्याग दिया और जितने अंश में जिस... जिसने जिसको त्याग दिया वो उतना उतना दुखी होगा या नहीं होगा अब बोलिए हो। जो त्यागी होता है वो दुखी होता है या नहीं होता दुखी होता है अब तो सहमत हो गए। महात्मा ने कहा कि पगले व्यक्ति मेरे लिए गाली ही है मैं त्यागी नहीं हूँ एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे बड़ा त्यागी कौन होता है योगी होता है या भोगी होता है बड़ा त्यागी योगी या भोगी दोनों एक अब मैं आपसे पूछता हूं बड़ा सुख परमेश्वर में है या संसार में है तो बड़े सुख को छोड़ने वाला योगी होता है या भोगी होता है भोगी होता है तो बड़े त्यागी तो आप लोग बैठते हैं क्षमा करना मिलको कभी आप लोगों को तो कठोर लग जाए कि हमें हम, तो पूरा ही भोगी से बिगड़ दिया मेरी को भावना नहीं है लेकिन जो जो इसमें फंसा हुआ है वो बड़ा त्यागी संकेत मिला के जो त्यागी होता है निश्चित रूप से दुखी होता है और जिस व्यक्ति ने जितने अंश में ईश्वर को त्याग है वेद को त्याग दिया है धर्म को त्याग दिया है वो व्यक्ति उतना उतना दुखी है और जिसने इन तीनों को का महा त्याग कर रखा है वो महा दुखी है अब हम देखते हैं हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि हम किस को कितना कितना पत्र छोटी सी व्यवहारिक में तीन चार बातें आपके सामने रख करके वाणी को तो विराम करूंगा श्री का हमें शरीर मिला है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद ऋषियों ने कुछ विधि विधान किया है कि हम कैसे इससे व्यवहार करें छोटी छोटी तीन चार बातें हैं पीछे शिविर में वो बातें मैंने रखी थी हमारे शरीर में कुछ अंग विशेष है उन अंग विशेषों को लेकर के एक नीति कार ने तीन चार बातें कहती कहने लगे कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि ईश्वर को पकड़ना चाहते हैं धर्म को पकड़ना चाहते हैं वेद को पकड़ना चाहते हैं तो अपने तीन चार अंगों से तीन चार जो एक आप इंद्रिय भी इसमें आएगी उनसे हम वैसा वैसा कार्य करने लग गए कौन तो सी बातें कही आपको तो याद हो जाने साथ साथ पहली बात कही वदनम प्रसाद सदनम आप दोहरा सकते जी मैं फिर से बोलता हूँ वदनम प्रसाद सदनम धन्यवाद पहली बात दूसरी बात कहने लगे दूसरा है शोधा मुचो वाचा ये बोलवा इसलिए राम आपको याद दिलाएगा जाएगा साथ साथ तीसरा कहने लगे सदयम हृदय और चौथी बात है करम परोपकरण तरंप। थोड़ा थोड़ा एक एक पर विचार करते कहने लगे कि जो व्यक्ति उन्नति प्रगति करना चाहता है अंदर से शांति का स्रोत अपने पैदा करना चाहता है वो क्या करे पहली बात लिख दी वदनम प्रसाद सदनम वदन कहते हैं चेहरे को मुख को और प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को और सदन कहते हैं सदन कहते हैं घर को हमारा हर्क बन गया जिस व्यक्ति का चेहरा प्रसाद का घर है वो तो निश्चित रूप से उन्नति करेगा उसके अंदर से शांति का स्रोत फूटेगा और वो व्यक्ति अपने जीवन में मार नहीं खाता और जिस व्यक्ति का चेहरा तनाव से ग्रस्त है सोताकुल कुल है परेशान चेहरा दिखता रहता है उस व्यक्ति के अंदर से शांति का स्रोत नहीं फूटता वदनम प्रसाद सदनम होता तब ऋषि कहते हैं कि वदनम प्रसाद सदनम कब होता है मन से मनु ने एक संकेत किया वेदो वेदोदित स्वकं कर्म नित्यम कुरिया तद्धि यथा शक्ति परमा नोति परमगति परमगति की बात कह दी वहाँ अपने आप वदन प्रसाद सदन होगा कह रहे हैं कि वेदो वेदोदित स्वकं कर्म सभी के लिए अर्थात चारमी जो है ब्रह्मचारीहस्त वस्त सन्यासी जो भी हैं उनके कुछ कर्तव्य कर्म वेद में कहे गए हैं उन कर्तव्य कर्मों को जो व्यक्ति करता है स्वतम कर्मों नित्यं कुरिया अतन्द्रिकह और वो नित्य प्रति करता है कैसे करता है अतन्द्रिक आलस्य रहित तो को प्रति करता है और तीसरी बात मिमनु कह रहे हैं वो किस प्रकार से करे यथा शक्ति ऋषि बड़े दयालु हैं सदिनों माता इतने दयालु हैं कह रहे हैं कि जोर नहीं लगाना तद्धि यथा शक्ति जितना हमारा सामर्थ्य है, है जितनी हमारे अंदर शक्ति है उस शक्ति के अनुसार यदि हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा चेहरा प्रसाद का घर बने जा आप गृहस्थी हैं, गृहिणी भी बैठी है यहाँ और पतिगह भी आपके को तो, बैठे होंगे तो यहाँ जोड़ा नहीं होगा तो एक एक को तो होगा गृहस्थ में बहुत बड़ा समन्वय बनाकर के चलना होता है यदि गृहस्थ में आपस में समन्वय नहीं किया तो हम अपने कर्तव्य कर्म को नहीं कर रहे गृहस्थ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि पत्नी को अपने पति की भावना के अनुकूल चलना होता है भावना को तो पकड़ करके और पति को तो अपनी पत्नी की भावनाओं को पकड़ना होता है और उन भावनाओं के अनुकूल चलना होता है जो धर्मपूर्व अपने अधर्म पूर्व की बात नहीं कर रहा था यदि ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से परिवार में कर्तव्य कर्म हो रहे है एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं प्रसन्न कर रहे हैं वहाँ आनंद का स्रोत रहेगा वनम प्रसाद सदनम होगा एक बहुत बड़े विद्वान हुए हमारे आय में प्रोफेसर राम प्रसाद वेद प्रोफेसर राम प्रसाद वेद जी ने एक पुस्तक लिखी वैदिक आदर्श परिवार वैदिक आदर्श परिवार बहुत पहले लिखी थी अब वर्तमान में उनकी पत्नी माता सरोज जी शायद उन्होंने पुनः प्रकाशित करवाई और बहुत सुंदर ढंग से प्रकाशित करवाई और उसमें उन्होंने प्राकथन दिया और प्राग कथन दिया तो अपने गृहस्थ की बात कर रहे हैं, कह रहे है कि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया और एक कर्तव्य गृहस्थ का है आपस में पति पत्नी एक दूसरे की भावना को पकड़े और भावना को पकड़ करके चलने लगे बहुत छोटी सी बात उन्होंने कही प्राग कथन में वो लिखती हैं, कह रही है कि जब हमारा विवाह हुआ और पहली बार मैं ससुराल में आई ससुराल में आई तो मैंने अपने पतिदेव की भावनाओं को पकड़ना शुरू किया कि देव पतिदेव क्या क्या खाना पसंद करते हैं कहां-कहां घूमना -कहां टहलना पसंद करते हैं किस प्रकार की पुस्तकें पसंद करते हैं और मेरे से क्या क्या अपेक्षाएं रखते है तरह रख कि वो सारा मैं देखने लगी और कुछ कुछ उनके अनुकूल व्यवहार शुरू कर दिया जब उन्होंने देखा कि मेरे पतिदेव को भोजन में खिचड़ी पसंद है आपके गुजरात में खिचड़ी बहुत मिल रही है हमेशा यहाँ भी जा रहे सारे काम तो खिचड़ी के दर्शन होते है और भोजन गुजरात में बहुत अच्छा मिला है अब जितनी यात्राएं की जहाँ जहाँ गए विशेष प्रसन्नता से आप लोगों की उदारता और श्रद्धा है बहुत विशेष भोजन करवाया यहाँ भी दोपहर तैयार हुई तो वो, वो कहती हैं कि मैंने अपने पति देव की भावना पकड़ी के मेरे पतिदेव खाने में खिचड़ी पसंद करते है और कह रही है कि मैंने पांच साल दस दिन बाद अपने पति के लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर के पतिदेव के सामने रखी और मेरे पति देव ने वो खिचड़ी खाई खाने के बाद खाली एक तरफ कर दी और एक तरफ करने के बाद वो देवी जी वही खड़ी गई कहीं हिली नहीं गई नहीं क्यों नहीं गई जब भोजन कर रहा हो ना तो यती थी तो वही खड़ी होकर के पूछेंगी जी नमक तो ठीक गला है या नहीं गला अच्छा वो नमक पूछ रही है कुछ और पूछ रही है वो नमक नहीं पूछ रही वो ये कहवाना चाहती है बहुत सुंदर भोजन बना है कमांड कर दिया तो वो भी जब नहीं गई और पति देव बोले नहीं तो पूछ ही लिया कि मेरे देवता का खिचड़ी कैसी बनी कह रही कि मेरे पति देव ने मेरी बहुत प्रशंसा की और जब नई नई दुल्हन आई वो और पतिदेव एक वाक्य बोल देवे के देवी जी तेरे हाथी में तो जादू है जादू ऐसा भोजन बन किया थी? नहीं उस समय का चेहरा देखने लायक होता है फूल करके कुप्पा हो गया। कह रहे भी चेहरा फूल करके कुप्पा हो गया और कुप्पा होने के बाद जब बहुत सारी प्रशंसा कर रहे थे मेरे एक शब्द बोला अंत में कौन सा कह रहे के देवी जी ते, तेरे हाथ की खिचड़ी बहुत अच्छी बनी बहुत बढ़िया खिचड़ी लेकिन और ये लेकिन शब्द कितना खतरनाक है पता क्या इसी की प्रशंसा करो और अंत तो में लेकिन जोड़ कहिए कि मेरा चेहरा फूल करके कुप्पा था लेकिन शब्द सुना तो चेहरा झड़ने लगा और झरने लगा तो पूछ लिया कि देव का लेकिन क्या हुआ कहने लगे देवी जी खिचड़ी तो अच्छी बनी लेकिन उन्हें खिचड़ी में हल्दी का बात इतनी सी थी कि हल्दी डाल दी तत्काल वो कह रही है कि मैंने दो तीन हल्दी की विशेषताएं बता दी की देवता हल्दी खाने से तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है ये ये लाभ होते हैं ये ये लाभ होते हैं दो तीन विशेषताएं मैंने बता तो दी लेकिन मन में पकड़ लिया कि मेरे पति बिना खिचड़ी की वो हल्दी की खिचड़ी पसंद करते भावना पकड़ ली और कह रही के जब मैंने प्रशंसा हल्दी की थी तो पतिदेव ने भी कुछ पकड़ लिया और कह रही की मैं पांच साल महीने भर माँ के घर पे आई दिल्ली में शायद उनका माइका था दिल्ली में एक महीना घर पे रही और कह रही कि मैंने पति की भावना ली थी कि मेरे पति ने बिना हल्दी की खिचड़ी खाते हैं मैं भी बिना हल्दी की खिचड़ी खाऊंगी तो कह रही है कि मैंने एक महीने में कम से कम 10 बारह बार खिचड़ी बनाकर के खाई और कैसी खाई बिना हल्दी खा और कह रही की जब एक महीना बाद फिर पति के घर पे आई तो पुनः खिचड़ी तैयार की और पति देव के सामने रख दी फिर से पतिदेव ने खिचड़ी खाई और खाई एक तरफ की कुछ नहीं बोली तो पुनः पूछना ही पड़ गया की देवता कैसी खिचड़ी बनी फिर से प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद कह रही है कि फिर वही शब्द आ गया कौन सा लेकिन करी के जब ये लेकिन शब्द सुना तो कहने लगी कि जिस लेकिन से बचने के लिए महीना और तपस्या की थी ये लेकिन तो सामने बैठा है तो गया ही नहीं फिर पूछा कहने लगी कि लेकिन अब क्या हुआ देवता कह रही है कि देवी जी खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी लेकिन तूने तो खिचड़ी में हल्दी नहीं डाली हल्दी नहीं डाली पहले क्या था हल्दी डाल दी और अब कह के हल्दी नहीं डाली एकदम अंतर आ गया कहिए की जैसे मैं अपने माँ के घर पे तब कर रही थी बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाने का ऐसे ही मेरे पति ने अपने तो घर पे हल्दी वाली खिचड़ी खाने का तप कर रहे अभ्यास कर रहे अर्थात एक दूसरे ने एक दूसरे की भावना को पकड़ा और उसके अनुकूल चलना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं कि जब ऐसी भावनाए एक दूसरे की हो जाती हैं, वहाँ स्नेह अधिक बढ़ता है और वहाँ कर्तव्य कर्म ठीक ठीक होने लगते हैं। एक दूसरे के बाधक नहीं बनते एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है गृहस्थ का काम है लेकिन एक और दूसरा गृहस्थ बैठा है देवी जी ने भोजन बना करके रखा और देवता ने एक तौर लेकर के मुंह में डाला डालते ही दांत के नीचे तट से बोला और जैसे ही तट से बोला तो देवी जी रसोई में थी और बुला करके कहा कि इधर आरे देखते है की डालने से कंकड़ नहीं निकाला तूने और परमात्मा ने तेरे को देखो कितनी मोटी मोटी दो आंखें दे रखी है एक कंकड़ नहीं निकाल सकती देवी जी का पलट करके उत्तर क्या था कहने लगे कि देवता जैसे भगवान ने मुझे दो मोटी मोटी आंखें दे रखी हैं ऐसी ही तेरे को भी बड़े मजबूत बत्तीस दांत दे रखे हैं क्या ये कंकड़ नहीं चबा सकते दोनों गृहस्थ हैं एक की भावना क्या है दूसरे की भावना क्या है बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं आपने विद्वानों से सुनी होगी वदनम प्रसाद सदनम जब हम अपने कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक करते हैं निश्चित रूप से हमारा चेहरा प्रसाद का घर बनेगा यदि ब्रह्मचर्य अवस्था में हम जैसे हैं, हम पठन पाठन ठीक कर रहे हैं गुरु की आच् में ठीक ठीक चल रहे हैं तो हमारा चेहरा प्रसाद का घर होगा आप गृहस्थी आप अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं वानप्रस सन्यासी कर रहा है वहाँ तनाव खिंचाव नहीं मिलेगा आनंद मिलेगा दूसरी बात हमारी सुधा मुचो वाचा कहने लगे ईश्वर की तरह बढ़ना है धर्म की और वेद की तरह बढ़ना है तो वाणी को भी को सम्भाल करके बोलना पड़ेगा और कह रहे हैं कि सुधा मुचो वाचा, सुधा कहते हैं अमृत को मुचो कहते हैं छोड़ने को और वाचा कहते हैं वाणी के द्वारा अर्थात वाणी के द्वारा हमारा अमृत निकले सुधा निकले ये है उन्नति प्रगति का मार्ग और यदि हमारी वाणी से कोई बात नहीं है मेरी आवाज तो आ रही होगी नहीं तो और अपना आवाज बढ़ा देता हूँ ठीक है कोई बात नहीं ओ, सुधा मुचो वाचा वाणी से हम आपस में व्यवहार करें तो हमारी वाणी अमृत के तुल्य वचनों को निकाले बहुत सारे प्रवचन आप लोगों ने विद्वानों से वाणी के विषय में भी सुने होंगे होता क्या है हम वाणी का अनेक बार बहुत कठोर और अभद्र कुछ दूसरे को कष्ट देने वाला अव्यवहारिक बोल देते हैं उस समय हम हिंसा हिंसक होते हिंसक होते जब व्यक्ति वाणी से हिंसा करता है तो दूसरों के साथ कम हमारा व्यवहार होता है परिवार में आपस के संबंधों में अधिक व्यवहार होता है और जब अधिक व्यवहार आपस के संबंधों में होता है तो आपस के संबंधों से ही वाणी से अधिक कठोर बोला जाता है और जब वाणी से अधिक कठोर बोला जाता है तो निश्चित रूप से हम अपनों को सताने वाले होते हैं दूसरों को गैरों को सताने वाले कम होते हैं दूसरों को सताने वाला भी उतना ही दोषी है लेकिन जब हम अपने प्रिय संबंधियों को वाणी से अधिक सताते हैं हिंसा करते हैं तो लगता है अधिक दोषी हम बन जाते हैं कैसे होते हैं जब हम एक दूसरे को वाणी से छीनते हैं हृदय को कष्ट देते हैं तो अपना व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है हम भ्रमण कर रहे जे अभी उस भ्रमण में कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाए उसने यदि हमें कुछ कठोर बोल दिया अथवा हमने कठोर बोल दिया तो थोड़ी देर याद करके एक दो दिन हम भूल जाएंगे ज्यादा दिन याद नहीं रखेंगे लेकिन जब हम आपस के व्यवहार करते हैं और उस समय कोई कठोर भाषा बोली जाती है तो वो कठोर भाषा कई बार भयानक परिणाम भी निकाल देती है आगे तक के संबंधों में दूरिया पैदा कर देती है अधिक व्यक्ति आपस में कठोर बोलने से चिल्लाता दुखी होता है कैसे छोटी सी बात कहकर के आगे बढ़ेंगे कुछ लोग शिविर में आए होंगे दोनों तो ने सुना होगा एक सुनार की दुकान थी बगल में ही लोहार की दुकान होती थी लोहार लोहे को पीट करके औजार बनाया करता था और सुनार सोने को पीट करके आभूषण बनाया करता था एक दिन संयोग यह हुआ कि जब लोहार लोहे को पीट रहा था तो एक लोहे का कण छिटक करके सोनार की दुकान में जा गिरा जब सोनार की दुकान में लोहे का कण गया तो सोने के कण एकत्र होकर के इकट्ठा होकर के उस लोहे के कण को घेर करके बैठ गए जब सोने के कण उस लोहे के कण को घेर करके बैठे तो आपस में कुछ वार्तालाप शुरू हो गया दोनों में राजी खुशी की पूछने लगे आपस में जो बात हो रही थी तो एक सोने का कण आगे बढ़ करके बोलने लगा क्या बोलने लगा कह रहा है कि भैया एक बात बताओ तुम्हारी और हमारी लगभग एक जैसी स्थिति है कौन सी सोनार हमें भी आग में झोंकता है और लोहार तुम्हें भी आग में झोंकता है सुनार हमें भी ठोकता पीटता है और लोहार तुम्हें भी ठोकता पीटता है स्थिति दोनों की लगभग बराबर है लेकिन एक स्थिति विशेष है कौन तो सी कह रहे हैं कि जिस समय सुनार हमें ठोकता पीटता है हम रोते चिल्लाते बहुत कम हैं लेकिन जब लोहार तुझे ठोकता पीटता है तू रोता चिल्लाता बहुत है तेरी आवाज बहुत दूर तक जाती है तेने लगे हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है सोने का कण गंभीर होकर के उसको समझाने लगा कि मेरे भैया इसमें रहस्य है और रहस्य क्या है कहने लगा कि इसमें यह रहस्य है कि जिस समय सोनार तुझे ठोकता पीटता है और जिससे ठोकता पीटता है वो तेरी जाति का नहीं होता है अर्थात वो सोने की या हथौड़ी से तुझे नहीं ठोकता पीटता लेकिन मेरी छाती देख कि जिस समय लोहार मुझे पीटता है अरे जिससे ठोकता वो मेरा अपना होता है मेरी जाति का होता है और जब मेरा अपना कुछ कहता है तो, है तो ज्यादा होती है, दर्द ज्यादा होता है हम किसको तो सताते हैं इस वाणी से अपनों को अपनो को तो ही तो बहु कुछ कहती है तो सास को कहती है और बेचारी छिल करके रह जाती है अंदर अंदर कुड़ करके रह जाती है दुख बात होता है ऐसे ही सास जब बहू को कहती है तो बहू को भी उतना ही दुख होता है आपस के संबंध है सुधा मुचो वाचा अगली बात गही सदयम हृदय हृदय हमारा ऋषि दयानंद जी ने लिखा हृदय कैसा हो नीति ने लिखा हृदय कैसा हो सदायम विशेषण जोड़ दिया हृदय हमारा हो दया से युक्त हो दया भरी हुई जिसके हृदय में होती है वो व्यक्ति उतना ही ईश्वर धर्म वेद के निकट होता है और जिस व्यक्ति के हृदय में जितनी क्रूरता होती है हिंसा होती है दया रहितता होती है वो व्यक्ति इनसे उतना ही दूर रहता है मैं विस्तार नहीं कर रहा पूज्य आचार्य चर्ची का स्वामी का सुनेंगे अगली अंतिम बात कही करण पर उपकरण कर कहते हैं हाथों को और हाथ हमारे कैसे हों परोप परोपकरण परोपकार करने वाले हमारे हाथ हों जिस व्यक्ति के हाथ परोपकार के लिए उठते हैं जिस व्यक्ति के दूसरे के रक्षा के लिए हाथ उठते हैं सहयोग के लिए हाथ उठते हैं निश्चित रूप से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है प्रगति उन्नति करता है लेकिन यही हाथ है ये संसार है ये हाथ अपने भाई को धक्के भी दे सकते हैं भाई का गला भी ढोंक सकते हैं माता पिता को भी धक्के देकर घर से बाहर कर सकते हैं और यही हाथ हैं कि माता पिता इत्यादि की सेवा कर सकते हैं, यही हाथ दान यज्ञ हवन किया जा सकता है और यही हाथ में इनसे रिश्वत भी ली जा सकती है चोरी भी की जा सकती है ठगी भी की जा, जा सकती है यही हाथ में इन्हीं हाथों इन हाँ को शरीर की स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग किया जा सकता है और इन्हीं हाथों से शराब इत्यादि उठा करके पी जा सकती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक द्रव्य है तो नीतिकार कहता है इन चार बातें अपनाएं और अपने जीवन में प्रसन्नता उत्पन्न करें क्या जिस प्रकार का मैंने रखा उस प्रकार का क्या हम छोड़ें और पकड़ने वाले बने ईश्वर को वेद को धर्म को यदि हम इनको पकड़ने वाले होंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी होंगे और इनको जितने अंश में छोड़ेंगे उतने अंश में हम दुखी होंगे ये थोड़ी सी बात उन्होंने आपके बीच में रखी आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओह सब